महाभारत शांति पर्व पंच चुवारंशोध्याय युधिष्ठिर के द्वारा ब्राह्मणों तथा आश्रितों का सत्कार एवं दान और श्रीकृष्ण के पास जाकर उनके स्तुति करते हुए कृतज्ञता का प्रकाशन जन्मेजय जय प्राप्य राज्यम महाबाहुर धर्मपुत्रुधिष्ठिर यदं पूछा विप्रवर राज्य पाने के पश्चात धर्मपुत्र ने और कौन कौन सा कार्य किया था या मुझे बतलाने की कृपा करें भगवान वृषि के सत्र गुरु ऋषे त्यामसी मे तीनों लोकों के परम भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या क्या किया था यह भी विस्तार पूर्वक बतावे पांडवा वैसा जी ने कहा निष्पाप नरेश भगवान श्री कृष्ण को आगे करके पांडवों ने जो कुछ किया था उसे ठीक ठीक बताता हूँ ध्यान देकर सुनो प्राप्त राज्यम महाराज कुंत पुत्रो यधिष्ठि चातुर्वर्णम यथाग्यम स्था न महाराज ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यता अनुसार अपने अपने स्थान अर्थात कर्तव्य पालन में स्थिर किया ब्राह्मणा सहसत्र च महात्मा सहस्रम निपया एक मा पांडव तत्प्चा सहस्रो महामना स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को पांडपुत्र युधिष्ठिर ने एक, एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई तथानुजे विनो भृत्या संसितान तीथिपी कामे संतर्पयामा सपना तरगता इसी तरह जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था उन भृत्यो शरणागतों तथा अतिथियों को उन्होंने इच्छा अनुसार भोग्य पदार्थ देकर संतुष्ट किया दीन दुखियों तथा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने वाले ज्योतिषियों को भी संतुष्ट किया पुरोहितायम्याय प्रादा धनम सुवर्णम रजतम वा सा विविधान्यपि अपने पुरोहित धौम्य को उन्होंने दस हजार गौवें धन सोना चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दिए कृपाय च महाराज गुरुवृत विदुराज चराजा सौ पूजा चक्रे जथ महाराज राजा ने कृपाचार्य के साथ वही बर्ताव किया जो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले युधिष्ठिर जी ने विदुर जी का भी पूजनीय पुरुष की भांति सम्मान किया भक्षा न पानैर्वधवासोभनाशन सर्वान्तोषयास संस्कृता नृतता दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठि ने समस्त आश्रित जनों को खाने पीने की वस्तुएं भाति भाति के कपड़े सया तथा आसन देकर संतुष्ट किया लब प्रशमनम स राज सतमराष्ट्र पूजा चक्रे महायता धृतराष्ट्राद्रा दिदुराय चवेद्य सुस्थव्राज राजा युधिष्टि ने इस प्रकार प्राप्त हुए धन का यथोचित विभाग करके उसकी शांति की तथा तो युध एवं धृतराष्ट्र का विषय सत्कार किया धृतराष्ट्र गांधारी तथा तो विदर्जी की सेवा में अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा युधिष्ठ स्वस्थ एवं सुखी हो गए तथा सर्व स नगर प्रसाद भरत शब वास्तुदेव महात्म अभ्यगछतांजलि भरश्रेष्ठ इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को प्रसन्न करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेव नंदन के पास गए ततो महति पर मणि कांचन भूषित दृष्णुल्यनम बबुसा दिव्याभरणूषित दिव्याभरणूषित पीतकोशे वसनम हेम देवगत मणि उन्होंने देखा भगवान श्रीकृष्ण मणियों तथा से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हैं। उनके श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान हो रही है। उनका श्री विग्रह दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहा है एक एक अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है श्याम शरीर पर रेशमी पीताम्बर धारण किए भगवान सुवर्ण जटित नील म, नीलम के समान जान पड़ते हैं कौस्सी स्थेन अहम मणिना भी विराजित उद्यते उदयम शैलम सूर्य ना विराजित उनके वक्षस्थल पर स्थित हुई कौसुभ मणि अपना प्रकाश बिघेरती हुई उसी प्रकार उनकी शोभा बढ़ाती है मानो उगते हुए सूर्य उदयाचल को प्रकाशित कर रहे हो नवपो तस् त्रेशुलोकेशंचन सौभिगम्य महात्मा विष्णु पुरुष विग्रहवाच मधुरम राजा स्मृत पूर्विधम तथा भगवान के उस दिव्य झाकी की तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं थी राजा युधिष्ठिर मानव विग्रहधारी उन परमात्मा विष्णु के समीप जाकर मुस्कुराते हुए मधुरवाणी में इस प्रकार बोले सुखे ना कच्चि जुष्टा बुद्धिमताम कच्चि ज्ञानान सर्वाणी प्रसन्ना तवात के तर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अच्युत आपकी रात सुख से बीती है ना सारी ज्ञान प्रसन्न तो है न बुद्धिर अनुप्राप्ता पृथ्वी च चशेषिता तव प्रसाद श्रीलोक गतिविक्रम जयंप्ताशाग्रम न धर्मचिता व्यय बुद्धिमो मे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बुद्ध देवी ने आपका आश्रय लिया है ना प्रभो हमने आपके ही कृपा से राज्य पाया है और यह पृथ्वी हमारे अधिकार में आई है भगवान आप ही तीनों लोगों के आश्रय और पराक्रम हैं आपकी ही दया से हमने विजय तथा उत्तम यश प्राप्त किए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हैं तम तथा भाषमाणम तो धर्मराज अमरिंदम नोवाच भगवान किंचन ध्यानपद्यत शत्रुओं का दमन करने वाले धर्म राजुद इस प्रकार कहते चले जा रहे थे परंतु भगवान ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया वे उस समय ध्यान में मग्न थे यदि श्री महाभारती शांति परमणि राजधर्मानुशासन परमणि कृष्णम प्रति युधिष्ठिर वाक्य पंच चुरीशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर का वचन विषयक पैंतालीसवां अध्याय पूरा हुआ